भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे हाथों की उंगलियों से भोजन आदि की क्रिया करने से शरीर आदि बढ़ते हैं वैसे विद्वानों के अध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते हैं वा जैसे धनुर्वेद का जानने वाला शत्रुओं को जीतकर रत्नों को प्राप्त करता है वैसे विद्वानों के संग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रिद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं वैसे आत्मवान पुरुष परमेश्वर और पृथ्वी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता जैसे पशुओं का पालने वाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनों की रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो प्रशंसित बुद्धि वाले यथा योग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखने वाले शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं वे सबसे उत्तम होते हैं इस सुक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 144वां सुक्त और 13 वर्ग समाप्त हुआ अब 145वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में उपदेश करने योग्य और उपदेश करने वालों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक और यत्नशील सबका उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो उसके आश्रय जो पढ़ाना और उपदेश है उनसे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हूं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है आप्त जिन्होंने धर्मादि पदार्थ साक्षात्कार किए वे शास्त्र विता मोहादि दोष रहित विद्वान योगाभ्यास से पवित्र किए हुए आत्मा से जिस जिसको सत्य वा असत्य निश्चय करें वह वह अच्छा निश्चय किया हुआ है यह और मनुष्य माने जो उनका संग न करके सत्य असत्य के निर्णय को जानना चाहते हैं वे कभी सत्य असत्य का निर्माण नहीं कर सकते इससे आप त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए भावार्थ मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा उस उसकी परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान को देंवे वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली को अपने पढ़े हुए की परिक्षा दे में ऐसे करने के बिना सत्या सत्य का सम्यक नड़य होने के योग नहीं है। भावार्थ हे मनुष्यों जो बालक और जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं और कुटिलता के दोषों को छोड़ शांति आदि गुणों को प्राप्त होकर सबको विद्या व सुख होने के लिए बार-बार प्रयत्न करते हैं वे जगत को आनंद देने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे तिशातुर मृग जल पीने के लिए वन में डोलता डोलता जल को पाकर आनंदित होता है वैसे विद्वान जन शुभ आचरण करने वाले विद्यार्थियों को पाकर आनंदित होते हैं और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते वे छुद्राशय और अत्यंत बापी होते हैं इस सुक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्तव्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 145वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब 146वें सुक्त का आरंभ है इसमें अग्नि और विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे तीन बिजली सूर्य और प्रसन्न अग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत के कार्यों को सिद्ध करने वाला है वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु ब्रह्मे और सूर्यमंडल को धारण करके संसार की रक्षा करता है वह जैसे सूर्य पृथ्वी से बड़ा है वैसा व्यवहार करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपत उपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय गुणों के आकर्षण और प्रकाश करने वाले नाना विद मार्गों का निर्माण करते हुए धेनु के समान सबकी पुष्टि करते हुए समग्र विद्याओं को धारण करते हैं वे दुख रहित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जो सबको आत्मा के समान सुख दुख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे ही अभय पद को प्राप्त होते हैं जैसे सूर्य जल को वर्षाकर नदियों को भरता पूरी करता है वैसे विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षाकर मनुष्यों के आत्माओं को पूर्ण करते हैं भावार्थ जो दिशाओं में व्याप्त कीर्ति अर्थात दिग्विजय प्रसिद्ध शत्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाए हुए शुभ गुणों के दर्शनीय जन हैं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 यह 146वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ भावार्थ सब अध्यापक विद्वान जन उपदेशक शास्त्रवीता धर्मज्ञ विद्वान को पूछें कि हम लोग कैसे पढ़ावें वह उन्हें अच्छे प्रकार सिखावें क्या सिखावें कि जैसे यह विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इंद्रियों को जीतने वाले धार्मिक पढ़ने वाले हों वैसे आप लोग पढ़ावें यह उत्तर है भावार्थ जब आचार्य के समीप शिष्य पढ़ें तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा दें पढ़ने से पहले आचार्य को नमस्कार उसकी वंदना करें और जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढ़ेंगे भावार्थ जो विद्या चक्षु जन अंधे को কূপ से जैसे वैसे मनुष्यों को अविद्या और धर्म के आचरण से बचावें उनका पितरों के समान सत्कार करें और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उनका दूर से त्याग करते रहें भावार्थ जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते वहां दुष्टों को सिखाते हैं वे छोड़ने योग्य और जो सत्य शिक्षा देते वहां सत्य वर्ताव बरतने वाले को सिखाते हैं वे मानने योग्य होवें भावार्थ जो विद्वान उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों को आत्मिक और शारीरिक बल को बढ़ा और उनको अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं वे सबको शुद्ध करने वाले होते हैं इस सुक्त में मित्र और अमित्रो के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 147वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 148वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजली रूप आग को मत के कार्यों की सिद्ध करते हैं वे अद्भुत कार्य को कर सकते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो जिनके लिए विद्या दें वे उसकी सेवा निरंतर करें और अवश्य सब लोग वेद का अभ्यास करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि आदि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्य में युक्त करते हैं वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्या से उत्पन्न हुई ताड़नाद क्रियाओं से बिजली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसको रिपुजन नष्ट नहीं कर सकते हैं जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है वह आत्मा जानने योग्य है इस सुक्त में विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति है यह जाननीय योग्य है यह 148वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ